ॐ भूर्भुव स्व तत्सु्यम भर्गो देवस्य धीमहि धीमे यो यो नचो सुषेमनेद्रम क्यस तवे तत्स्यम गि विषु कर्मा पश्यत य्रता पश्यस इंद्र सेुज्य सखा युज्यह सखा ओ शांति शांति शांति स्वामीजी महाराज माननीय जी, माननी जी अन्य आचार्य मान भाव मुनी गण, पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण मुनि जी अभी कह रहे थे कि आज गणतंत्र दिवस है बोल रहे थे बैठने से पहले गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में तिरसठवा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और ये गणतंत्र दिवस पूरे राष्ट्र के लिए विशेष है क्योंकि आज के दिन हमारे देश का जो संविधान था वो लागू हुआ उससे पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान था और बाद में हमारे कुछ विद्वानों ने इकट्ठा होकर के राजनेताओं ने इकट्ठा होकर के ये राष्ट्र कैसे चले इस राष्ट्र के लोगों की भलाई हित किस बात में है वो कुछ संविधान बनाया उसमें कुछ मनुस्मृति का भी भाग लिया और पूर्व में जो अंग्रेजों का संविधान था उसका भी सहारा लेकर के ये पूरा संविधान बना हुआ है संविधान में मैंने पूरा पढ़ा नहीं है पूरा क्या देखा भी नहीं है अभी तक तो लेकिन जैसा सुनते हैं और समाचार पत्रों में पढ़ते हैं एक बात आई थी उस समय जब संविधान बन रहा था तो अंग्रेजों ने अपने देश को एक नाम दिया था क्या नाम दिया इंडिया नाम दिया और उस समय हमारे संविधान जो बनाने वाले थे उन्होंने विचार किया भी ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है इसको बदल देना चाहिए लेकिन एक और विचार आया कि अभी कुछ अंग्रेज और दूसरे लोग यहां इस को इंडिया नाम से ही जानते हैं कुछ समय पाकर के बाद में बदल देंगे लेकिन आज तक वो बदला नहीं गया इंडिया का इंडिया ही रहा यवन लोग आए मुस्लिम लोग आए उन्होंने भी एक नाम दिया और नाम क्या दिया हिंदुस्तान अच्छा दोनों के दोनों हमारे अंग्रेज और यवन जो मुस्लिम थे दोनों हमारे हितय नहीं थे दोनों शत्रु थे और जब शत्रु कोई नाम देता है तो वो कैसा नाम होता है गाली देते हैं चिड़ाने नाम वाला नाम होता है कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हों और एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी झगड़ा हो जाए झगड़ा होने के बाद जब एक दूसरे का नाम जो निकालते हैं वो कौन सा नाम होता है चिड़ाने वाला नाम होता है वास्तविक नाम नहीं लेते वे तो चिढ़ाने वाले नाम को ले लेकर करके उसको चिढ़ाता है ऐसे ही इन लोगों ने दोनों के दोनों ने हमारा जो ये नाम रखा देश का ये चिढ़ाने वाला नाम है हिंदुस्तान अथवा आप इंडिया जो भी है दोनों ने आप देखो ना वो कहते हैं हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा वो क्या कहते हैं पाक हैं हम पाकिस्तान हमारा अफगान हैं हम अफगानिस्तान हमारा इंग्लिश है इंग्लिस्तान हमारा कितने भी देख लीजिए लेकिन हिंदी हैं हम और हिंदुस्तान हमारा बदल दिया माने वहां हिंदी बोलते हैं और लिखते समय हिंदुस्तान कहा से आ गया ये विडंबना कवि इकबाल ने जो लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा परंपरा से चल पड़ा था नाम और ये लिखने का वो, वो इतिहास क्या है इकबाल ने ये पंक्तियां क्यों लिखी आपने पुस्तक पढ़ी होगी अरब में मेरे सात साल ऐसा लगता है कि वहां से कुछ इतिहास मिलता है इन पंक्तियों को लिखने का वो रुचि राम आर्ये लिखते हैं कि जब मैं वहां मदीना में गया ये मक्का में हज होता है इनका मक्का मक्का में गया तो पूरे वो अरबों में सात साल घूमे थे कह रहे मक्का में जब मैं गया तो वहां ये इकबाल भी गया हुआ था भारतीय मुस्लिम हज करने जाते हैं और हज करने जाते हैं तो ये बड़े गर्व से जाते हैं कि हमारा अरब है और अरब की तरफ मुंह करके नवाज इत्यादि सब पढ़ते हैं लेकिन अरब देश वाले इन भारतीय मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं करते बिल्कुल निकृष्ट मानते हैं और इकबाल को वहां धक्के मिले हैं वो सोचता था कि हम तो अपने आदमियों में पहुंच गए लेकिन पता लगा कि हिंदुस्तान का है ये भारत का मुस्लिम है तो धक्के मिले हैं और धक्के मिले हैं तो यहां आकर के पंक्तियां लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अरे हम तो सोचते थे कुछ नहीं है लेकिन वहां जाकर के देखा कि हमारा ही देश है जो ये भारत में ही हमें इज्जत मिलती है बाद में पलट गए वो फिर वो लिख रहे हैं सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा बदल गए थे उनकी बुद्धि पलट गई थी जिन्ना के चुंगल में और दूसरों के पास आकर के तो ये जो हिंदुस्तान जो नाम दे रखा है ये चिढ़ाने वाला नाम है इंडिया जो नाम है ये चिढ़ाने वाला नाम है वास्तविक नाम हमारा आर्यवर्त और भारत ही है आर्या वर्तनते यिन देशे सह आर्यवर्त देश भाहा भा दीप्ति भा, दीप्ति में जो रमण करते हैं जो रत रहते हैं जिस देश के निवासी वो भारत है वो भारतीय हैं उल्टा हो गया नाम ही नहीं परिचित ही नहीं है हम ऋषि दयानंद लिखते हैं कि इस देश की अवनति क्यों हुई और उन्नति कैसे हो सकती है स्वामी दयानंद दसवें समोल्लास में लिखते हैं कि जब तक एक मत एक विचार और एक सुख दुख जब तक नहीं होगा तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती अब ऋषि दयानंद के ये सारे के सारे विचार हम वर्तमान में घटा करके देखें कि ऋषि कह रहे हैं कि एक मत और एक विचार नहीं तो आपके देश में एक मत है और न एक विचार है उन्नति कहां से होगी सैकड़ों मत हो गए और सबको क्या कह दिया कि धर्म निरपेक्ष माने ये देश कैसा है धर्म निरपेक्ष है धर्म की जरूरत ही नहीं अपेक्षा ही नहीं इस धर्म को छोड़ो और वैसे ही चल रहा है यदि वेद के मंत्रों को देखेंगे वेद और शास्त्रों को देखेंगे कि धर्म के बिना कुछ चल ही नहीं सकता छठे समोल्लास को आप पढ़िए कल ही हम चर्चा कर रहे थे जिसको ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों को अभी पांच दिया हम बोलते हैं तो कहते हैं कि धीरे से बोलो और वो बोलते हैं तो उनके ऊपर कोई शासन नहीं होता ऋषि दयानंद व्याख्यान दे रहे थे और दे व्याख्यान दे रहे थे तो इनमें मुस्लिमों का खंडन हुआ तो एक मुस्लिम आकर के कहने लगे स्वामी जी महाराज ध्यान रखना ऐसे नहीं बोलना ऋषि दयान ने एक वाक्य बहुत अच्छा कहा अरे तुम तो हमारा खंडन तलवार से करते रहे और मैं वाणी से भी खंडन नहीं कर सकता ये तो बम भी विस्फोट करते रहे और अंबानी से भी न कुछ विस्फोट करें कितनी बड़ी विडम्बना है पांच प्रतिशत दिया अपना बनाने के लिए और पूरा इतिहास पढ़ जाइए आप 700 वर्ष का शायद 900 सो वर्ष हो गए होंगे तब से लेकर के अब तक के इतिहास में आप एक भी व्यक्ति ऐसा निकाल करके दिखाओ कि इस राष्ट्र की उन्नति में वो भागीदार हुए हों आप देखिए जब पाकिस्तान जीतता है तो यहां दीपावली मनाई जाती है और जब भारत जीतता है तो यहाँ रुदन होते हैं ये हमारे हो सकते हैं सरकार पता नहीं क्या राजनेता चाह रहे हैं कि इनको छाती से लगाओ केवल और केवल वोट के लिए आज आपका गणतंत्र दिवस है आप कश्मीर में जाकर के देखिए वहां आपका तिरंगा नहीं लहराता मिलेगा तिरंगे को तो फाड़ करके पैरों के नीचे रौंदते हैं जब सैनिक मार्च करते हैं व सड़क के ऊपर के जाते हैं तो उनको देखा करके तिरंगा ये लेते हैं और पेशाब कर देते हैं आपके तिरंगे के ऊपर अपना बनाना चाहते हैं इनको नहीं तो कभी ये अपने हुए और न हो सकते हैं कितना भी आप ये हम बोलते हैं तो कहते हैं कि जी धीरे बोलो धीरे कैसे बोले मैं बिहार में गया बिहार में गया तो वो एक लड़का मिला मुस्लिम लड़का था हिंदू परिवार उसकी पालना कर रहा था अपने बेटे की तरह मान रहा था उसको वो महिला जो थी वो शायद आंगनवाड़ी में कोई अधिकारी थी वो बेटा माने हुए थी उसका सारा खर्चा दे रही पढ़ाई का खाना पीना वहीं रहता था उन्हीं के घर में हम भी वही रुके थे उनसे बातचीत हुई हमने पूछा कि भाई कभी नमाज पढ़ लेते हैं कहने लगे पहले पढ़ लेता था पढ़ाई का ज्यादा दबाव है तो पढ़ नहीं पाता पूछा कभी मस्जिद जाते हैं और ये प्रवचन जो होते हैं आपके मौलवी आते हैं उनका सुना है कहने लगे जी कभी कभी जाता हूं क्या बताते हैं वो कहने लगे जी केवल एक ही बात होती है उनकी कि आपने संगठन के लिए एक रहो माने जितने भी दूसरे हैं जो इस्लाम को नहीं मानते कुरान को नहीं मानते उनके अतिरिक्त जितने भी हो तुम्हारे शत्रु हैं और शत्रुओं के साथ छल से बल से जैसे भी हो उनका घात करो नौकरी करते हैं ये हिंदुओं के घरों में आकर के इतनी सरलता से दिखाएंगे और ये हिंदू लोग इतने पागल हैं कि उनकी सरलता की वसीभूत होकर के उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है उनको सिखाया जाता है कि तुम जाकर के कैसे व्यवहार करोगे वहां और वो वैसा ही व्यवहार करते हैं और ये अंधे हो जाते हैं कि ओहो बहुत अच्छा अच्छा नहीं है संगठन से जुड़ा हुआ है वो लड़का जब हमने देखा वो महिला कहने लगी कि आचार्य जी बहुत अच्छा लड़का है हम तो अपना बेटा ही मानते हैं जब पूछा तो कहने लगे और आगे पूछा तो कह रहे थे जी हमारा चंदा होता है, वो बहुत गरीब परिवार का था कहने लगे हमारा चंदा होता है वो मौलवी चंदा इकट्ठा करता है लाखों रुपए हो जाते हैं चाहे मजदूर भी क्यों ना हो देना ही पड़ता है पैसे का क्या करते हैं कहने लगे जी हथियार वो लाते हैं और हम लोगों को दे जाते हैं माने गरीब से गरीब के पास रिक्शा चालक के पास भी हथियार मिलेगा भोजन के भले ही वो अन्य मिले लेकिन हथियार जरूर मिल जाएगा और ये जिनको आप हिंदू कहते हो इनके पास घर में लाठी भी नहीं मिलती और जब गड़बड़ होगी ना तब ये हाई तोवार ये दे, देखना कब तक कबूतर की तरह आंख बंद करके रहेंगे हम ओहो कबूतर ने आंख बंद कर ली और सोचता है कि वो तो बिल्ली तो है ही नहीं अरे साक्षात खड़ी है गर्दन पे ऐसे वो मरोड़ेगी के गए काम से सावधान रहना पड़ेगा आंख बंद करके चल ही नहीं सकते इतने बड़े मैं रोहतक में था वो फीएट गाड़ी थी आजकल तो देखने को ही नहीं मिलती गुरकुल में थी किसी ने दी थी वो खराब हो गई तो मिस्त्री के पास गया और एक जिसका गैरेज था वो सिंधी थे पंजाबी थे श्रद्धालु था कभी कभी आता था हमारे वहां प्रभु आश्रित जी हुए उनके भक्त थे वे हमने सोचा परिचित है नीचे ठीक करवा लेते हैं गए तो वो मिस्त्री जो था मुख्य उनका वो मुस्लिम था बड़ी मीठी से बात की महाराजी महाराजी मैंने वो गाड़ी दी तो उसने कहा कि जी चकाचक बना के दूंगा नहीं बना करके दे दूंगा पैसे कितने लगेंगे तेरह हजार रूपये और वो दस में कबाड़ में बेची थी हमने तेरह हजार रूपए वो ऊपर से उन्हें खर्च करके एक नया वो पेंट कर दिया और कुछ नहीं किया अंदर से हम तो सोच रहे थे इंजन विंजन ठीक करेगा वो किया तो क्या हमें ठगा और एक काम कर दिया उसने वो जो स्टेरिंग होता है उसका एक वो बोल्ट जो हो वो ढीला कर दिया क्यों कर दिया कि महाराज एकदम तो मरेंगे नहीं और जब तेजी से चलेगी तो धीरे धीरे खुलेगा और खुलेगा तो स्टीयरिंग फेल होगा और ये मरेंगे कई दिन बाद एक और मिस्त्री था उसके पास लेकर के गया और उसने जब देखा कहने लगे कि जी आचार्य ये क्या है मैंने कहा भी ऐसे ऐसे था बोला जी ये अपने आप तो ढीला होता ही नहीं ये तो किया गया है ओहो पता लगा कि ये ऐसे ऐसे षडयंत्र करते हैं इनका जितना विश्वास करेंगे उतना घात खाएंगे हम और खा रहे हैं खाया है विश्वास करके तो गणतंत्र दिवस है विचारने का दिवस है आज कितनी उन्नति और कितनी यावनति हुई उन्नति के लिए बहुत सारे है उन्नति भी ऐसा नहीं है कि उन्नति नहीं हुई बहुत सारी सुविधाएं हमें यहाँ बैठे बैठे मिल रही हैं। पूज्य आचार्य जी कहते हैं कई बार जब हम निंदा करते हैं सरकार की हाँ कुछ पक्ष है निंदनीय लेकिन हमें पता ही नहीं ये लाइट कैसे आ रही है और कितना आनंद से हम बोल रहे हैं प्रकाश में बैठे हैं। पानी की व्यवस्था है सड़कों की व्यवस्था है वाहनों की व्यवस्था है रेल यात्रा है आराम से हम आ जा रहे हैं उसी सरकार की देन है लेकिन कुछ और भी नीतियां हैं जिनके कारण हम विचलित है देश उन्नति नहीं कर रहा वेद ने उन्नति के कुछ उपाय कहे हैं उपाय कैसे हैं उन्नति कैसे होगी मंत्र दिया है थोड़ी सी देर है विद्वानों ने राष्ट्र की उन्नति के लिए मंत्र खोजे और मंत्र में छह सात कारण बताए कि देश उन्नत कैसे होता है अभी आप देखेंगे उन्नति के लिए श्री कृष्ण जी ने पुरुषार्थ किया राम जी ने पुरुषार्थ किया केवल कि लाष्ट्र के लिए वो कौन कह रहा था वो शायद आप ही कह रहे थे कि हमारे विचार नहीं मिलते ये एक लव जिहाद पुस्तक जो छपी है वह कोई समिति हो उससे बात कर रहे थे तो वो कहने लगे कि जी हम तो मानते हैं कि आध्यात्म से ही सब कुछ हो जाएगा माने धरने की कोई जरूरत नहीं अपने आप हो जाएगा तो ये शायद आप ही कह रहे थे कौन कह रहे थे वो आचार्य अपने दिनेश जी कह रहे थे दीपक जी कह रहे होंगे आई नहीं तो बिल्कुल ठीक तर्क दिया भैया यदि तुम राम और कृष्ण को मानते हो और सोचते हो अध्यात्म से हो जाएगा राम ने भी धनुष उठाया था कृष्ण ने भी चक्र उठा लिया था और उठा करके आतन काट दी थी बहुत बढ़िया नीति थी वो एक विद्वान कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो नीतियां अपनाई वो बहुत कल्याणकारी थी और यदि श्री कृष्ण जी के बाद में उनकी नीतियों पर कोई चलने वाला हुआ तो चाणक्य जैसा महान विद्वान हुआ और चाणक्य के बाद यदि देखते हैं कि श्री कृष्ण जी की नीतियों पर चलने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो वहां महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी हुए उन्होंने भी इनको गाजरमूली की तरह काटा जो आतो थे जो देशद्रोही थे, देश थे उसके बाद यदि कोई वो श्री कृष्ण जी की नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति दिखता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखता है गुजरात के अंदर जिस समय वो थे गृह मंत्री बने और गृह मंत्री बनने के बाद पूरे राष्ट्र को एक कर दिया था और यदि वर्तमान में भी कुछ कुछ दिखता है तो वर्तमान में भी गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी दिखता है आप देख लेना आकलन करना दुष्टों को सह नहीं करता ये व्यक्ति कुछ है योग्यताएं प्रतिभाएं होती हैं इनके अंदर लेकिन जो उल्टे आदमी उनका सम्मान होता है और अच्छे आदमियों का अपमान कर देते हैं सत्यम बृहत उग्रम रित, रितम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति पृथ्वी को धारण करते हैं राष्ट्र को धारण करते हैं क्या एक पहला का सत्य धारण करता है राष्ट्र की अदालतों में जाकर के देखो कि कितना सत्य है आपके यहां अभी वकील साहब आए थे पीछे मेरे पास बैठे तो कहने लगे जी हमारे साधक जी जो यहां रहते थे बोले जी वो उनसे मैंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ा दो साधक जी की कुछ डिमांड रहती थी कहने लगा भी एक संकल्प करना पड़ेगा साधक जी ने कहा कि संकल्प करो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा फिर क्या संकल्प होगा बोले तुम वकालत सीख रहे हो वकील बनोगे एक प्रतिज्ञा करो कि मुकदमा लेंगे तो केवल सत्य का ही लेंगे असत्य का नहीं लेंगे वकील साहब बोले जी ये नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमारे पास तो निन्यानवे प्रतिशत जो भी मुकदमे आते हैं झूठ के आते हैं हम तो झूठे मुकदमे लेते हैं किसी ने मर्डर किया है कतल करके आया है और वो कहता है कि हमें बचाओ वो कतल किया है मैंने और वो वकील बचाता है वो नरक वालों की दीवार स्वर्ग वालों की तरफ गिर स्वर्ग वाले बड़े परेशान हुए और कहा कि भाई ये दीवार ठीक करवा दो नरक वालों ने कहा कि नहीं करवाई तो क्या कर दोगे उदंड कहने लगे भाई मुकदमा करेंगे और क्या करें सरल व्यक्ति तो ऐसा ही कहेगा कहने लगे मुकदमा करेंगे ब्रह्मा जी के अदालत में जाकर के नरक वाले कहने लगे कि वकालत के लिए तो वकील चाहिए ना हां वकील चाहिएगा बोले वकील तो सारे हमारे यहां हैं वकील तो हमारे नरक में बैठे हैं कहां से आप वकील ढूंढ करके लाओगे माने झूठा आदमी तो वहां जाएगा सत्यम सत्य इस पृथ्वी को धारण करता है कल में चर्चा कर रहा था सुजन और स्वजन की आप इतिहास उठा करके देखिए श्री कृष्ण जी का जो इतिहास है उन्होंने कभी भी स्वजन को नहीं अपनाया स्वजन को अपनाया स्वजन और सुजन में दोनों थे तो सुजन को अपनाते रहे श्री कृष्ण जी और एक बहुत बड़ी नीति थी कि जो दुष्ट व्यक्ति को पहले वो घोषित करते थे कि ये दुष्ट है और फिर दंड देते थे वो शिशुपाल गालियां दे रहा है और बड़े मुस्कुरा करके सहन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी ढेर सारी जब गालियां शुरू वो, वो हो चुकी और बहुत सारे राजा शिशुपाल के पीछे आ खड़े हुए कि हम देख लेंगे तू बोलता रहे ये उठे और कुछ करेगा तो हम देखेंगे तू पीछे रहना जब बहुत सारी गालियां दे ली उसने तो श्री कृष्ण जी खड़े हो गए खड़े होकर के कहने लगे कि शिशुपाल अब चुप हो जा और एक एक गलतियां शिशुपाल की पूरी जनता में सुनाई सभा के अंदर सुनाई है दुष्ट की दुष्टता पहले घोषित की है जनता को जब विश्वास हुआ हाँ शिशुपाल गलत है और श्री कृष्ण जी ठीक हैं जो राजा उसके पीछे आज पहुंचे थे श्री कृष्ण जी के पीछे खड़े हुए तब सुदर्शन चक्र उठा लिया था श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ी नीति है ये वो कब तक केहरी सहन करेगा सरारते श्रीगाल की कहीं न कहीं तो हद होती है कुचक्र और कुचाल की चक्र सुदर्शन लेना होगा अब तो हाथों में केशव को लगभग पूरी होने को है सौ गाली शिशुपाल की सौ गाली शिशुपाल की हुई और चक्र लिया और गर्दन उड़ा दी पहले घोषित किया है कि यह दुष्ट है और वर्तमान में दुष्ट को एक तरफ रख दिया जाता है और दूसरे को अपने सामने वो विनोबा विनोबावी की कल में कह रहा था सुजन और स्वजन में वर्तमान में आप परीक्षण करके देख लीजिए स्वजन ही सामने दिखता है सुजन तो दिखता ही नहीं सुजन एक तरफ अपने व्यक्ति का तत्काल चयन करते हैं तो ये पहला तरीका कहा कि यदि राष्ट्र को कोई धारण करता है तो सत्य धारण करता है चाहे आपकी अदालतों में हो चाहे और कहीं हो यदि सत्य है तो राष्ट्र सुरक्षित है दूसरा कहा कि रितम रित जो नियम है प्रकृति के नियम हो प्रकृति के नियमों के अनुसार जो उस देश के वासी चलते हैं तो समझो कि राष्ट्र सुरक्षित है कोई मुंह से न खाकर के नाक में ठूसने लगे प्रकृति विरुद्ध हो गया कोई पैरों से न चल के सिर के बल चलने लगे प्रकृति विरुद्ध है चलेगा ही नहीं ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं हमारे प्रकृति के अनुकूल यदि राष्ट्र के लोग चलते हैं तो देश की उन्नति होती है और अगला कहा कि उग्रम उग्र कहते हैं क्षत्रिय पनी को उग्रता होनी चाहिए राष्ट्र के लोगों में यदि उग्रता नहीं है तो राष्ट्र ठप हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस है आज उग्रता ही नहीं रही पचास हजार सैनिक लगा रखे हैं वहां दिल्ली में आज के कारण पचास हजार सैनिक क्यों लगाए क्योंकि जनता में उग्रता नहीं है दुष्टों में उग्रता है पचास हजार सैनिक केवल और केवल सुरक्षा के लिए कि किनसे सुरक्षा करनी है ये जो दूसरा दल है उनसे हिंदुओं से कोई खतरा नहीं इनको और उन्हीं को ये वो दे रहे हैं श्रेय दे रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं सिर पे बैठा रहे हैं तो उग्रता क्षत्रिय जिसके जिस देश के अंदर क्षत्रिय बल होता है वो सुरक्षित रहता है क्षत्रिय का बल कहां गया नौजवान का बल कहां गया वो कहते हैं कि तीन किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो तीन तरीके अपनाते हैं विदेशी लोगों ने नीतियां अपनाई पहली नीति क्या अपनाई किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था को ढीला कर दो राष्ट्र ढीला होगा और आपकी अर्थव्यवस्था ढीली है अभी पीछे ही अखबार में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी कि रूपये का वो सत वो मूल्य गिरा रूप का मूल्य गिरा और गिराते ही रहते हैं आपका ये, मतलब उनका एक रुपया और आपके लगभग 50 रुपये बराबर उनका एक रुपया आप खरीदेंगे माने एक डॉलर खरीदेंगे तो लगभग आपको पचास रुपये देने पड़ेंगे तो आपके पैसे की कीमत बहुत निम्न है बहुत कम है जो गरीब देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे थोड़ा सा आपका पैसा ज्यादा है अठन्नी चौवनी पैसे को खोखला कीमत कम कर दी आपकी दूसरा कहने लगे कि यदि किसी राष्ट्र को गिराना हो उस देश की उस राष्ट्र की संस्कृति को खोखला करो वो राष्ट्र नीचे चला जाएगा गिरता चला जाएगा आपके राष्ट्र की संस्कृति को भी खोखला किया जा रहा है धीरे धीरे सोनिया जैसी जहां बैठी हो वो आपके हित चाह सकती है मैं कानपुर से आ रहा था तो एक सज्जन मुझे मिले शायद फिनलैंड में रहते थे वे मुझे लगा कि अंग्रेज हैं लेकिन जब उन्होंने हिंदी भाषा बोली तो वो मैं समझा कि जानते तो हैं हिंदी और थे यहीं के भारतीय थे वर्षों से फिनलैंड में रह रहे थे तो वो बातचीत करने लगे और कहने लगे जी मेरे पास ऐसी योजना है कि इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है उन्होंने कुछ बताया भी और कह रहे थे कि ये सेमिनार था वो बहुत बड़ा एक कॉलेज है शिक्षण संस्थान है इंजीनियरिंग कॉलेज है शायद सबसे बड़ा है भारत में प्रसिद्ध है कानपुर में वहां उनका व्याख्यान था सेमिनार था कहने लगे मैंने ये बातें रखी थी और मैंने कहा जी ये तो देश के शीर्ष नेताओं के पास पहुंचनी चाहिए बोले किसको बताओं? बताओ बताओ शीर्ष पे तो सोनिया है और सोनिया के ऊपर कितना विश्वास है हमारा सोनिया कितना हमारा हित चाहती है इस देश का हिंदू जाति का हित चाहती हो तो मैं बता दूंगा आप ही बताओ सोनिया कभी भी इस देश का हित नहीं चा सकती और ये आपका हिंदू जाति के कभी हित नहीं कर सकती वो महिला बैठे हैं तो उग्र उग्रता होनी चाहिए चौथा लिखा है दीक्षा समय हो गया दीक्षा इतनी निपुणता होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में हमारे ऐसे ऐसे जासूस और ऐसे ऐसे योद्धा ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए कि इतने दक्ष हो कि हमारी जनता और राष्ट्र की उन्नति कर सके लेकिन दक्षता तो है नेताओं के अंदर लूटने की घोटाले करने की खूब दक्षता है बहुत दक्ष है इसमें किसी ने पूछा कि डाकू और नेता में अंतर क्या है कहने लगे कि डाकू पहले डाका डालता है फिर जेल में जाता है और नेताजी पहले जेल में जाते हैं फिर डाका डालते हैं विपरीत जेल में पहुंच गए फिर भी डाका डालते रहते हैं ये दीक्षा, ब्रह्म यज्ञ तप तपस्सा, तप राष्ट्र की रक्षा करता है ब्रह्म जो है वो ब्रह्म राष्ट्र की रक्षा करता है उन्नति करता है यज्ञ पृथ्वी धार यंती यज्ञ पृथ्वी को धारण करता है तो ये सात चीजें वेद ने कही है अथर्वेद का मंत्र है ये आप देख लेना राष्ट्र और पृथ्वी को ये धारण करते हैं जहां ये सातों चीजें होती है वहां उन्नति ही उन्नति होती है नहीं तो ऋषि दयानंद कहते कि ये देश की अवनति हुई मतभेद आपस की फूट वेद विद्या का अप्रचार बाल्य विवाह व्यभिचार इत्यादि बहुत सारे सात शायद दोष सत्यार्थ प्रकाश के दसवें समोल्लास में ऋषि दयानंद ने गिनाए हैं कह रहे हैं कि ये विदेशियों के राज्य होने का ये कारण है और कह रहे हैं कि अभी भी ये राजालियां है दी हैं दुर्योधन को नीच गोत्र देश द्रोही उस नीच के कारण वो देश का नाश हुआ और आज भी देश के लोग राज योग में रोग में लगे हुए हैं तो गणतंत्र दिवस है आपका आपका झंडा ऊंचा रहे आपकी अस्मिता बनी रहे देश उन्नति और प्रगति की तरफ जाए ऐसा हम आज के दिन विचार कर सकते हैं ये थोड़े से विचार रखे ओम समिपाठम दे शांतिर अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति रा शांतिरो शांतिर विश्वे शातिद शांति ब्रह्म शाति सर्व शाति शांतिरव शांति सा शाति शाति